धन की सो निज प्रभु का जाओ जह तह नाच पर हरिला लाजा नाच कूद कर लोगए पतहित कर धर्म ने पुनाए अंगद स्वामी भक्त तव जाते भु गुण कसन कह से यही भादी मैं परम सुझाना। तब गुन गाह बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाल छोड़कर जहाँ तहा नाचता है नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है यह उसके धर्म की निपुणता है हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है। फिर भला तू तो अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे बखानेगा? मैं गुण गुणों का आदर करने वाला और परम सुझान समझदार हूं स्थिति से तेरी जलीकटी बकबक पर कान नहीं देता अंगद कह कपि तव गुण गाहकताये सत्यपवन सुत मोहि सुनाए बन विध्वंस सुत बधिपुर जरा तदपि न तो ही पकारा सोई विचारी तव प्रकृति सुहाई दस कंधर में कहा तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की है हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुबेला लज्जा है न क्रोध है और न चिड़ है जो वसीमतु खाए की सा कही अस बचन हसा दस शीसा पिताही खाए खाते पुनितोही अब स मुझे पराक चुमो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 रावण हँसा अंगद ने कहा पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई अरे नीच अभिमानी बालिके निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता रावण यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुनूँ बालिजी तन एक गय पाताराम पात बलिजी तन एक गय राख बांधी से सुन है साराम खेल ही बालक मारहीं जाए दया लागी बल दीन छुड़ आ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 और जा जाकर उसे मारते थे बलि को लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहसू ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया तब पुलस्तमुनि ने जाकर उसे छुड़ाया एक कहत रहा बाल की का नम रावण तय कवन सत्य बदही तजमा एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है वह बहुत दिनों तक बालिकी काख में रहा था इनमें से तुम कौन से रावण हो खींचना छोड़कर सच सच बताओ